श्रीमद देवी भागवत महात्मा मुनि ने कहा राजन यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बा की आराधना करो तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा श्रीमद देवी भागवत पाँचवाँ पुराण है उसकी पांच आवृत्तियाँ श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे इस रेवती के गर्भ से पाँचवाँ रेवत नामक मनु होगा उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी शास्त्र के सभी रहस्य से ज्ञात रहेंगे धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित न हो सकेगा मुनि के योग कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए और पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया राजा दुर्गम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की की जाती है एक समय की बात है महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे राजा ने कहा मुने आप सर्व समर्थ हैं मुझे पुत्र पाने की इच्छा है अतः आप श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ वे कहने लगे राजन तुम धन्य हो तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है जो भगवती जगदंबिका देवता दानों और मनुष्यों की परम आराध्या हैं उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है अतएव राजन मैं तुम्हें श्रीमद देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊँगा उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता ब्रह्मण योग कहकर लोमच जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी राजा दुर्दम सपत्निक बैठकर विधिपूर्वक कथा की पांच आवृत्तियाँ सुनते रहे कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की नवाण मंत्र से हवन किया कुमारी कन्याएं जिमाई गई वे सपत्निक ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया उन्होंने स्नान किया सुवर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गई ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया तदनंतर समय पर यज्ञोपवीत हुआ तथा तो अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम्पराक्रमी तथा तो अस्त्र वेताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला तदनंतर ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया श्रीमान रेवत मनवंतर के स्वामी बनकर पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्मा का संक्षेप से वर्णन कर दिया उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता सूर्य जी कहते हैं अगस्त जी ने श्रीमद देवी भागवत के महात्मा एवं विधि सुनने के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए ब्राह्मणों तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्मा का वर्णन मैं कर चुका भक्तिपूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में पुनराग्रमन से रहित हो जाता है